شمسوکتم भासारथ स्तोत्रों से स्तवित मन की भात शीघ्र गति से तेजस्वी देवों के लिए भली प्रकार प्रवाहित हो उत्कृष्ट अन्न का सोम रूप पाक मित्र वरुण एवं महावेगशाली इंद्र के लिए करो तथा उत्तम प्रकार से स्तुति करो भासारथ हे पुरोहितों तुम हविर द्रव्यों से युक्त होओ स्वयं स्नेह सुख की कामना करते हुए सोम छुक जल की ओर तत्परता के साथ जाओ लोहित वर्ण श्रेष्ठ यह जो सोम नीचे गिरता है हे सुंदर हाथों वाले आज उसे तरंग के रूप में यज्ञ में प्रक्षेप करो भासार्थ हे ऋतजों तुम बहुत अधिक जल के समुद्र को प्राप्त करो उस अनापात देवता को हविर द्रव्य से पूजित करो वह आज तुम्हें अत्यंत पवित्र शुद्ध जल प्रदान करे, उसके लिए मीठे सोम समर्पित करो, भाषार्थ, जो बिना काठ के अंतरिक्ष में प्रजलित होता है, तथा जिसकी विद्वान ब्राह्मण यज्ञ में स्तुति करते हैं, वह तू हमें मीठा जल दे, कि जिससे इंद्र तेजस्वी होकर अपना सामर्थ्य प्रकट करे, भाषार्थ, सुंदर युव वैसे ही जिन जलों में मिलकर सोम प्रसन्न होता है हे ऋतिक् तू ऐसे ही जल को दूर से प्राप्त कर जल से सोम को ग्रहण करने पर सोम शुद्ध एवं पवित्र होता है भाशार्थ युवतियां जैसे युवा पुरुष की प्राप्त के लिए झुकती हैं और जैसे प्रेम के साथ युवा पुरुष प्रेम से परिपूर्ण युवतियों को प्राप्त करता है वैसे ही सोम में जल एक रूप हो जाता है अधर्य एवं उनकी स्तुतियां जल स्वरूप देवता को मन से उत्तम प्रकार जानती हैं तथा दोनों बुद्धि पूर्वक अपने कार्य करते हैं भाषार्थ हे जल जो अवरोधित मार्ग वाले तुम्हें निकलने के लिए मार्ग देता है और जो तुम्हें दुष्कर नाश से मुक्त करता है उस इंद्र के लिए देवों के लिए मादक एवं मीठे सोम रस प्रदान करो भाषार्थ हे प्रवाहशील जल तुम्हारा जो स्वरूप मीठा रसयुक्त प्रवाह है उस मीठे गुणयुक्त उत्तम तरंग को इंद्र के समीप प्रेरित करो अनेक औषधि रूप धनशाली जल यज्ञ के लिए ग्रहण एवं स्तोत्र पाठ किया जाता है तुम मेरा यह वचन सुनो भाषार्थ प्रवाहशील जल जो दोनों लोकों के लिए लाभकारी होता है उस मादक एवं इंद्र के पीने के लिए योग्य प्रवाह को बहुत बढ़ाकर हमें दो वह मदकर समृद्धि की कामना करने वाला आकाश में उत्पन्न तीनों लोकों के प्रेरक सीधे मार्ग पर चलने वाला तथा सतत प्रवाहित होता है भाषार्थ जैसे इंद्र बादलों में से अनेक धाराओं से जल निर्माण करता है वैसे ही नाना धाराओं से वह सोम के साथ मिलता है। जल जगत की माता के सदस्य तथा रक्षिका की भांति है, वह सोम के साथ समान रूप होता है, वह स्वकीय हे ऋषि, ऐसे जल की स्तुतिकर भाषार्थ हे जल, देवों का यजन पूजन करने के लिए हमारे यज्ञ कार्य में मदद करो तथा धन प्राप्ति के लिए इस तोत्रों का पाठ करो, सृष्ट नियम के अनुसार जलयुत बादलों के प्रतिबंध द� और हमारे लिए सुखदायक होवो भाषार्थ हे अनेक उत्कृष्ट समृद्धिकारक पदार्थों से युक्त जल तुम धनों के अधिपति हो तुम कल्याण पद एवं अन्नादिकों को धारण करो तुम उत्तम संतान तथा धन के संरक्षक हो, सरस्वती देवी मुझ इस तोता को उत्तम धन दें भाषार्थ हे जल, जिस समय तू घी, दूध एवं मधु अन्नों को धारण करते हुए आते, यज्ञ के रितिकों के साथ अंतह कर्ण पूर्वक संभाषण करते, इंद्र को उत्तम रीति से छाना हुआ सोमरस देते, तब मैं तुम्हें भली प्रकार देखता हूँ तथा तुम्हारी स्तुति करता हूँ, भाषार्थ यह स्त्रेष्ठ धनों से संब्रद्ध एवं हे यज्ञकर्ता पुरोहित बंधुओं जल की स्थापना करो जल वर्षा के अधिष्ठाता देवता के उत्तम रीति से प्रचित हैं इस सोमरस के योग्य जल को श्रेष्ठ कुश के आसन पर स्थापित करो भाषार्थ यज्ञ की कामना करते हुए जल तत्परता से आता है यह जल हमारे यज्ञ में देवों के समीप बैठता है हे अद्भुत घणो इंद्र के लिए सोम प्रस्तुत करो अब तुम्हारी देवों की पूजा आराधना सरलता ही से सुसाध्य हुई है एक त्रिशम सुक्तम भासार हमारे लिए स्तुत्य यज्ञार इंद्र सत्वर आने वाले देवों के साथ हमारी रक्षा के लिए आए उनसे ही हम स्नेहपूर्ण मित्रत्व करके रहेंगे तथा सभी संकटों के पार हो जाएंगे। भाषार्थ मानो चारों ओर से सब प्रकार से धन की कामना करें, सत्य की राह से अंतह कर्म पूर्वक पूर्ण कार्य में प्रवित्त हो और श्रेष्ठ ज्ञान युक्त बुद्धि से देवों की उपासना करें तथा उनके कल्याणकारक जापक स्वरूप को मन से प्रा� भासार्थ हमने देवों की पूजा आराधना यज्ञ कर्म किया है संपूर्ण यज्ञीय द्रव्य देवों के पास जनों की भांति जाते हैं वे संरक्षक एवं शत्रुनाशक हैं हम सरलता से प्राप्त होने योग्य सुखों को सब ओर से प्राप्त करें तथा हम देवों के स्वरूप को जानने वाले ज्ञाता हों भावार्थ संसार के निर्माता सविता देव ने जिसे उत्पन्न किया धनों का स्वामी तथा दानशील प्रजापति उसे शुभ फल दे भग तथा अर्यमा इसके प्रति स्तुतियों से आ और हमारे लिए अच्छी प्रकार सब अनुकूल करें, भाषार्थ जब स्तुति स्तोत्र पाने वाले देवता गण बल्युत होकर प्राप्त हों, तब प्रातः काल की भांति यह पृथ्वी हमारे लिए प्रकाशित हुई, इस हमारी स्तुति की कामना करने वाले हमें चाहते रहें तथा सुखप्रद अन्नादि पदार्थ हमें प्राप्त हों, भाषार्थ इस समय हमारी अ उत्कष्टेस्तु स्तुति स्फूर्ते इस युक्त होकर बढ़ती है इसलिए इस पोषक यज्ञ में सभी देवता समान स्थान में विद्यमान रहकर शुभ फल देने के लिए आएं। भाषार्थ वह कौन सा वन तथा वह कौन सा पीण है जिस उपादान कारण से दुलोक एवं भूलोक का निर्माण किया गया है एक भाव में स्थित एवं नष्ट न होने वाली और देवों से संरक्षित है दिन एवं रात उसको जानती है भाषार्थ द्वावा पृथ्वी को देवों ने निर्माण किया इतना ही उनका सामर्थ्य नहीं है इससे भी ज्यादा है यह विश्व का निर्माण करने वाला तथा द्वावा पृथ्वी को धारण करने वाला वही अन्नादिपोषक पदा� जिस समय सूर्य के घोड़े वाहन नहीं करते थे उसी समय बलशाली हिरणे गर्भ ने तेजसवी शरीर ग्रहण किया भासार्थ किरणधारी सूर्य पृथ्वी का अतिक्रमण नहीं करता वायु भी पृथ्वी को अतिवृष्ट से नहीं बहाती है। मित्र एवं वरुण वन के मध्य उत्पन्न अग्नि की भाँति प्रकट होकर चारों ओर प्रकाश को प्रकट करते हैं। भाषार्थ जैसे वृषभ द्वारा निषित्त हुई गाय बछड़ा उत्पन्न करती है। उस समय वह स्वयं पीड़ा अनुभव करती हुई अपनी प्रजा को सुखी करती है प्राचीन समय में दोनों अरणियों से अग्नि ने जन्म प्रारंभ किया था जिस समय रित्तज उसकी खोज करते हैं तब पृथ्वी पेड़ से उसे बाहर करती है अरणियों के पुत्र अग्नि हैं अरण स्वरूप माता पिता से उसने जन्म लिया था तथा अरण स्वरूप गाय शमी वृक्ष पर जन्म ग्रहण करती है भाषार्थ और कण्व ऋषि को नशत का पुत्र कहा गया है और शाम रंग हवि अर्पित करने वाले कण्व ने अग्नि से धन ग्रहण किया था शाम रंग कण्व के लिए तेजस्वी अग्नि ने अपने उज्जल रूप को प्रकट किया था इस लोक में अग्नि के अतिरिक्त किसी भी देव � भाषार्थ इंद्र भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए यज्ञ की ओर अपने अश्वों को प्रेरित करता है। उत्तम कार्यों से आनंदित हुए यजमान की उत्कृष्ट हवि एवं इस्तुत स्वीकार करने के लिए वह आए तथा आकर वह हमारी इस्तुत एवं हवि दोनों को स्वीकार करे, वह सोमरूपी अन्न का आसवादन करे, भाषार्थ ही इंद्र तू स्वर्गीय तथा देदिव्यमान स्थानों में विचरण करता है हे अनेकों द्वारा स्तुत इंद्र तू पृथ्वी पर के श्रेष्ठ स्थानों में रहता है जो तेरे घोड़े बार-बार हमारे यज्ञ में तुझे वहन कर ले आते हैं वे घोड़े स्तुति करने वाले परंतु धन रहित हमें अच्छी तरह से धन संपन्न करें भाषार्थ इंद्र बहुत ही उत्कृष्ट यज्ञकारी की मुझसे कामना करे जैसे पुत्र माता पिता से जन्म ग्रहण करके उनसे धन प्राप्त करता है स्त्री पति को कल्याणकारी मधुर श्रेष्ठ वचनों से अपना ही बनाती है श्रेष्ठ सुसंस्कृत पुरुष स्त्री को पत्नी बनाकर उसके समीप जाता है वैसे ही वह इंद्र शुद्ध किया हुआ सोमर